पिछले के जो परिवर्तन आए मैं उन परिवर्तनों को छोड़ के बात कर रहा हूं लेकिन अगर उस स्थिति को हम देखते हैं तो हमको यह भी पता लगता है कि जो पशुओं का वो संबंध भी बहुत फर्क किस्म का है जैसलमेर के इलाके के अंदर जैसलमेर प्रॉपरली मतलब तो मार्ग जिसको कहते हैं मार्ग के मुश्किल से लोग बताते हैं चालीस पचास गांव है जिसको मार आया हुआ है दोगला की। गोगलाटी की इलाके के अंदर मुश्किल से साठ सितर गांव है लेकिन इन साठ सितर गांवों के अंदर खरीन है खरीन का अर्थ है कि जहां पे पुनः सेवज खेती संभव है जिसको एक डायरेक्शन से पानी को ला करके आप एकत्रित कर सकते हैं और वहां पर पानी इकट्ठा रह करके हम अगर आज से सिर्फ अस्सी नब्बे साल पहले अगर राजस्थान की सारी स्थिति को देखें तो गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अगर किसी इलाके से था तो जैसलमेर से था और जैसलमेर से एक्सपोर्ट होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वहां की खरीद इसके लिए जिम्मेदार है खड़ीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी भी विशिष्ट लोगों के हाथ में थी अर्थात वहाँ पे जो पलीवाल ब्राह्मण थे पलीवाल ब्राह्मणों के पास ये टेक्नोलॉजी थी कि जिसके जरिए से वो खड़ीन बना सकते थे पत्थर के आर्किटेक्चुर फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते थे और उसके जरिए से वहाँ पे खड़ीन बने जो अट्ठारह तो सौ के अंदर जैसल रियासत के मंत्री से कोई झगड़ा हो जाने के कारण परिवार ब्राह्मण एक साथ तय किया और एक लोटा नमक के पानी का पी करके सब एक साथ जिसम में छोड़ के चले गए और उसके बाद के अंदर वहाँ के खड़ीलों का काम नीचे की तरफ आता चला गया वो खट्ठा चला गया ये कुछ बातें मैं आपके सामने किए और थोड़ा सा मैं बात को उ, एक और बात को के साथ जोड़िए अपने आप को मतलब महत्वपूर्ण पक्ष जिसके ऊपर भी मैं बहुत अधिक काम नहीं कर पाया लेकिन जो तो कुछ मेरे पास पूछना है लोग तक पहुंचा हो ताकि इस दृष्टि से कुछ आगे सोचा जा सके पीने का पानी एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा अगर हम सन अड़तालीस के पूर्व के पानी के पीने के सोर्सेस को तो तो एक किस-किस तो प्रकार की चीजें हमारे सामने आती हैं कुए को आप जानते हैं नाड़ी तलाई को आप जानते हैं तालाब को आप जानते हैं माउड़ी को आप जानते हैं एक और चीज है जिसकी शायद आप लोग की जानकारी के लिए नहीं आया जिसको यहाँ पे पार, पार पार पार पार कहते हैं। कहीं हड़वा गाँव है जहाँ पे भर कुछ गाने वाले लोग रहते हैं वावे तो आता जाता रहता तो मैं वहाँ जाता तो क्या जो बहुत जंग की खातिर करने की बात हो जब यह कि भाई जी आया आया तो, तो पार तो जब झट कोई ऊँट लेके भागेगा कोई करेगा करके वो पार कर तो भाई तो कभी भी ध्यान नहीं गया तो पार ये आकी कौन सी जगह है जिसकी जगह से पानी लाके के पिला रहे हैं ग्रेट फेवर लेकिन जब मैं इस विषय के अंदर थोड़ी जानकारी करने के हिसाब से बैठा तो मुझे पता कहा जगह क्या है तो पता ही लगा की रेन वाटर को एक किस्म से गाइड करके एक जगह तक ले आते है वहां पे एक किस्म की पारसी बना देते है लेकिन बाहर कोई पानी नहीं होता उसके अंदर 10 फीट 12 फीट 15 फीट के अंदर बेरियां खुटी हुई होती है अब इस बात की जानकारी करना चाहिए कि भाई कैसे बनाएगा कौन बनाएगा क्यों बनाएगा तो यह जानकारी तय कहा करोगे पार यहां हो सकता है तब लोगों ने यह बताया कि भाई आंकड़ा जहां पे बहुत ही घना पैदा हो और जहां पे बरसात का पानी मरता हो वो जगह हम बनाते हैं। तो ये जगह जो आइडेंटिफाई होती है तब कोई भी परिवार या पूरा गांव या गांव के कुछ परिवार मिलकर के सुल करते हैं आंकड़े को जड़ के से निकालते हैं और आंकड़े और जड़ के साथ उठी हुई मिट्टी और दूसरी को मिट्टी को मिलाकर के जो रेला आता है उस रेले को गाइड करके और जगह एक हैं इसके बाद में नहीं।, नहीं उसके बाद में मेरी जिज्ञासा ये हुई कि भाई पार का उसके बाद यह भी पता लगा कि पार में 200-300 जानवरों मतलब छांग भी अगर हो तो वो भी साल भर अगर नॉर्मल रेंज अगर हो गई तो साल भर या दो दो साल तक पार 200-300 की छांग को पानी दे सकता है तब तो मैंने देखा कि भाई ये तो कुछ महत्वपूर्ण तो बात है तो मैंने कहा प्लीज इसकी ओनरशिप किसकी है पार का मालिक कौन है तो पता ये लगा कि जो लोग उस पार को बनाते हैं उनके रेवेन्यू टाइटल्स उनके पास है।, तो मेरी मेरी है और मेरे पास मेरे बाप दादा के पास छांग थी मेरे पास छांग नहीं है और राणा की छांग को वहां से पानी लेना है तो राणा मुझे पैसा देगा और उस पार का पानी ले सकेगा लेकिन ये पार एक ऐसी स्थिति है कि जिस स्थिति को सामान्यतया अभी तक जितने भी प्रकार के अध्ययन मैंने पानी के ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स के अंदर पड़े उसके अंदर मुझे पार जैसी चीज का उल्लेख नहीं मिला लेकिन ये प्राइवेट ओनरशिप के अंदर है या जिन परिवारों ने मिलकर इस चीज को तैयार किया उनका पुश्तनी हक हाँ उस जगह के ऊपर बना हुआ होता है एक सेकंड ये क्षेत्र में जिसको कहते हैं, उसमें डिग्गी में और के डिग्री है, दिकी में दिकी में नहीं नहीं है। हाँ, ना पानी के जमीन के नीचे होती है वो वो है जिसमें रिजर्व लाते है जिसमें जो बरसात से जाकर के अंडरग्राउंड रिजर्व हो जाता है और बहुत बारीक रेत आखिर क्या करके डिपोजिट होती जाती है उसके पोर्स इतने ब्लॉक हो जाते हैं वो वो पानी आगे नहीं ट्रेन बने देते इसलिए उनका धीरे-धीरे छोटा सा बना होगा तो वो, आ, उसके कैपिलरीज का इसका है। मतलब ये कि पार्क के अंदर जो पानी आता है वो जमीन के नीचे से आता है नीचे, नीचे। क्योंकि जो डिग्गी में उसमें ये है कि कि जिस जमीन के नीचे में क्या का बाकी है वो जो वो वो ब्लॉक कर देता पानी पानी पानी और सेवा है है है है यानी वाटर का का जो जो नहीं ज्यादा ज्यादा गहरा गहरा भी लेयर होगी वो मेज की लेयर के ऊपर का पानी है और वो वहां पे रिजर्व करता है आज की तारीख में भी मेरे ख्याल में कम से कम 100-200 सौ हैं और आजकल भी बन रही हैं और उनका तरीका ये है ये तो आप आज तो सरकारी तरीके से बनती हैं लेकिन पहले वो मुतानी मिट्टी की ही इकट्ठी तो करके और उसको तो उसके लीक बना करके और फिर जहाँ जहाँ से पानी का रेला आता था उस रेले को थोड़ा सा सिस्टेमेटाइज करके और कुछ छानने के लिए बहुत सारे कांटे लगा देते थे और कांटे लगा करके और फिर उसका पानी आता था और फिर सारी कम्युनिटी का जिम्मा होता था कि वो इकट्ठे होंगे फिर उस सारी मिट्टी को 10 साल पंद्रह साल में निकालेंगे और फिर वापस उसका मुल्तानी मिट्टी का लेप करेंगे और फिर उसको वो रखेंगे आजकल उन्होंने उस मुल्तानी मिट्टी की बजाय सीमेंट करना करना शुरू किया उसकी कई प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपनी जगह अलग है वो, कि वो कभी पीडब्ल्यू का बनाया हुआ सीमेंट का जो है वो कभी उसमें बिना क्रैक के रहता नहीं है वो सब पानी चला जाता है लेकिन आइडिया था कि सरफेस वाटर जो फ्लो करके आए उस का सारे उस एरिया को जो जानकार लोग थे वो जानते थे कि वो पॉइंट कौन सा है कि जहाँ पे नेचुरली सारा पानी आएगा और कम से कम महा गंगा के वक्त के तो बहुत सारे टाके अभी भी बने हुए अजमेर का सारा पानी जो है शराब से नहीं आता है लेकिन टाके से आता है या बिग्री से आता है वो करीब करीब वो एक ही चीज़ है में लेकिन वो वो है है सरफेस सरफेस वाटर वाटर वाटर नॉट और ये आपने दस गायों को पानी पिला दिया पानी खत्म फिर आप आधे घंटे घंटे बाद बैठिए फिर वापस आता है हाँ, अब अब हमें समस्या ये थी कि भाई मैंने करीब पचास साठ गांवों के जो लोग थे उनसे मैंने पूछा भाई तुम्हारे गांव के अंदर पानी पीने की क्या क्या चीजें हैं तो उन्होंने बताया नादिया, नादिया। तो भाई यहाँ तीन नालियां हैं एक नारी है दो नाली है तो मैंने पूछा भाई तुम कोई भी जानकारी नाली किसने खुदवाई किसने खिलवाई किसने तैयार किया ऐसा कुछ पता लगता है क्या तो करीब करीब गांव गांव से से से ये ये ये निश्चित रूप कि कि लेकिन उस पता पता लगने के ये भी पता लगी कि ये से के के के के अंदर बात लगी लेकर लेकर और खुड़ी कुछ गांवों गांवों को इस तरफ की, की जो मेरे पास जानकारी है अधिकांश नारिया उन लोगों के तैयार कराई हुई है, है कि जो निपुते जिनके कोई पुत्र नहीं हुआ आ, उन लोगों ने कोहर या पीछ का जिसको कहते हैं जो गई कुआ है जिसके अंदर की गवाई हक के के के तो है सामान्यतः भी प्राइवेट ओनरशिप की कभी चीज दे रही और कभी किसी स्टेट में इनको नहीं पहुंच भरतपुर और अलवर के और इस इलाके के अंदर जिसको जोड़ कहते हैं मतलब तालाब उन जोड़ों को भी कभी भी सरकार ने ली करवा है उस इलाके में तो आज की तारीख में भी छोटा एक में तो दो तीन महीने पहले मैं जाके आया छोटा गांव के अंदर दो बड़े तालाब तो एक ही है मिला हुआ पानी तो एक ही है लेकिन वो दो तालाब के रहते हैं तो एक बड़दा ने और उसकी बहन ने बंदा ने ये दो लोगों ने ये वो हुए ये वो दो तालाब वापिस उन्हीं के नाम के वो तालाब है उसके अंदर जितनी पैसा कुछ भी लगा जो मेहनत लगी करी वो सब बर्जा उनकी लगी एक भाई और बहन ने उसको खुदवाया लेकिन खुदवाने के बाद में हर वर्ष एक दिन उनका निश्चित है जिस दिन गांव के हर आदमी को आदमी और औरत को उस तालाब पे जाकर के मिट्टी को उठा करके पाल के ऊपर डालना पड़ता है हर साल बीमार है कोई काम नहीं कर सकता है तो वो एक मजदूरी का पैसा दे दिया जाता है जो गांव के बाहर का आदमी आकर के मजदूरी करके डालेगा। करकेगा हर साल के प्रोसेस का पार्ट है अलवर जितने जोड़ है उस सब जोड़ की स्थिति आज की तारीख में भी वहां पे इसी प्रकार से चल रही है बावड़ी जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बावड़ी के अंदर कभी भी साधन किसी बाहर की जगह के नहीं लगे बावड़ी हमेशा किसी किसी पुण्य कार्य के हेतु ही उसकी निर्मित हुई जो कि आज अनेकों गांवों के अंदर केवल एक ही वाटर का सोर्स है आपको कोई तालाब ऐसा नहीं मिलेगा कुछ इन्हें गिने आपको तालाब मिलेंगे मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर जयसमंद है या आपके ये क्या कहते हैं उदय सागर है पिछोला पिछोला भी बड़ी जानों का बनाया हुआ उदय सागर और ये जो जयसमंद जैसी जो बड़ी झील है तो जैसे मन जैसी बैररी झील का अगर हिसाब करके देखें तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर भी राज का कोई काम नहीं था डेबर झील जो, जो कहलाती थी, थी तो उसके अंदर भी दूसरे रिसोर्सेज ने जो रिसोर्सिस झील के संबंध के अंदर काम में आए तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसके जरिए से कि हमारे पास हमारे समाज के अंदर सर्टन टाइप ऑफ मॉडर्निटीज कुछ किस्म की विशिष्ट प्रक्रियाएं थी कि जिन विशिष्ट प्रक्रियाओं की जगह से इस प्रकार के काम होते उन कामों का वापस आधुनिक काल के अंदर स्थितियों को तो आज जब ये स्थिति मिलती है कि अकाल के वक्त के अंदर जब मोटर की टंकियों के अंदर पानी को किसी दूसरे गांव तक पहुँचाने की आवश्यकता होती तो जिसका व्यक्तिगत रूप है उसके ऊपर हमको लाखों रुपया व्यय करना पड़ता है उसमें से पानी को लेने के लिए तो प्रॉब्लम। ड्रिंकिंग वाटर के के संबंध अंदर अगर हम अब हम अब मान लीजिए कि कि इसको एक पुण्य का कार्य था लेकिन उस पुण्य के कार्य के साथ के अंदर कुछ किस्म की सामाजिक मान्यताएं उसके साथ में जुड़ी हुई अब भी स्थिति ऐसी है कि जैसे गए साल के अकाल के वक्त के अंदर सत्तों गांव के अंदर 35,000 रुपए की उनको के कार्य से मदद मिली कि वो वहां की नाडी को तैयार कर लें काम वहां पे करीब 2 लाख रुपए का तो मैंने पूछा क्या फर्क पड़ा फर्क उसके अंदर ये पड़ा कि जहां पे नाडी का पानी से दो तीन महीने रहता था वहां पर अब छह महीने सात महीने रहने लगे चार महीने का उसका पीरियड बढ़ गया जिसके अंदर पशुओं के नात के संबंध को देखा तो ये पता लगा कि भाई आप पशु को किसी भी तरह से रख लो लेकिन उसको वर्षा के दिनों के अंदर पार्लर पानी पिलाना आवश्यक है वरना वो कैटर सर्वाइव नहीं करती उसको नीला घास अर्थात जो उगा हुआ घास है जो बारिश के वक्त में उगता है वो घास और पालर पानी बिना उस इलाके की गाय के लिए या पशु के लिए सबसे तो बड़ी आवश्यकता है उसके सर्वाइवल के लिए और वो नहीं होता है तो छेरा लग के और वो गाय नुकसान पाती हैं या जाती हैं ड्रिंकिंग वाटर के साथ में मुझको इस किस्म का संबंध दिखाई दे रहा है कि जो एक क्रम पिछले अर्से के अंदर हाथ पास से टूट गया है अब ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स सिर्फ वही है कि जो किसी अन्य प्रकार से आपके सामने पहुंचे ये दो बातें रूप से एक तो जोग्राफी के संबंध में लेके और एक ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित लेके क्योंकि जो इनके बसावट के निर्णयों के बुनियादी आधार है इसी के साथ के अंदर जैसे टेक्नोलॉजी का प्रश्न जुड़ा हुआ कि नाली आप हर जगह नहीं खोद सकते नाली को आप खोदेंगे और गलत जगह पे खोदेंगे तो पानी सारा सारा सीप हो जाएगा और आपकी नाली वहां पे नहीं रहेगी तो उस जगह को निर्णय करने के संबंध में कि किस जगह पे नाली खोदी जा सकती है कि पॉसिबल नहीं होगा उसको समझने वाले हर गांव आदमी नहीं होगा लेकिन ये एक्सपर्ट नॉलेज एक्सपर्ट तरीके से जाएगी और वो एक्सपर्ट तरीके से ही कम्युनिकेट होगी और उसके विशिष्ट जानकार लोग होंगे लेकिन उन विशिष्ट जानकारी भी उनको ट्रेडिशनल तरीके से प्राप्त होगी जैसे आज एक कोई बायोलॉजी का एक्सपर्ट है कोई बॉटनिक का एक्सपर्ट है कोई जियोलॉजी का एक्सपर्ट है जिस तरह से हर क्योंकि आज के समाज के अंदर जियोलॉजी की जो कोई नॉलेज है तो वो हर एक व्यक्ति की नॉलेज नहीं है वो विशिष्ट व्यक्ति की नॉलेज उसी प्रकार आपके समाज के अंदर भी विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं जो इसके उनके कार्य को करते हैं और उनके पास उसका एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जिस चैनल के जरिए से वो इस तरह की चीज़ को पास कर देते हैं इन दो बातों पर जब तक चाहता ये था मेरी पूछ के आ गया कि जो इससे संबंधित किन किन व्यक्तियों से किन किन गांवों की किन किन क्षेत्रों की जाके जानकारी मिली आज गोटाई तो था कि इस के तो मैं उसको ही आपके सामने आपको मैं ध्यान दे रहा चाहूँगा मैंने ये कोशिश की कि ये पता लगे कि फहमी के दौरान में आकाश के दौरान के अंदर जो भी घटनाएं हैं जो वास्तविक थी या नहीं थी लेकिन लोग उसको ये कहते हैं कि ये वास्तविक है और उसका कम्युनिकेशन एक तरह से निरंतर बना रहता है और वो कथा की दृष्टि से कही जाती है या नहीं कही जाती है तो मेरे पास तीन कथाएं इस किस्म की आयु लेकिन सबसे आश्चर्य की बात थी कि तीनों कथाओं के अंदर जिसने लोगों की सर्वाधिक मदद की और सर्वाइवल के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान रहा उन तीनों कथाओं के अंदर जो व्यक्ति मिले रहे वो व्यक्ति भावित उसके अंदर न कोई राजा आया न कोई बड़ा बनिया आया लेकिन जिस व्यक्ति ने मदद की और जिस रूप से मदद की वो व्यक्ति हर हालत के अंदर भाभी ही निकला और ऐसी और जो कथाएं मिलती चली जा रही है किसी न किसी रूप के अंदर जो समाज के माना जाता है वही व्यक्ति उसकी एक कथा मैं आपको जो मुझको थोड़ी बहुत ध्यान है वो आपको तो सुनाना चाहता हूँ एक मानो मेघ बात राणा कथ है याद है मानो की बात है है कि कि एक बात अपने नहीं कि जो तरीका था पानी जमा करने का वो प्रथा कैसे टूट गई बाकी के सारी बहुत सारी चीजें इसका संबंध बहुत सारी चीजों से जैसे क्या है कि पहले मान लीजिए मैंने तय किया मेरे पास पैसा भी है साधन है या गांव के लोग तैयार भी हैं नाडी बनानी है तो मेरे सामने बहुत सारे व्यवधानी नाड़ी बनाने का मतलब इतना ही नहीं है तालाब बनाने का मतलब इतना ही नहीं है कि इस इलाके के अंदर इस क्षेत्र के अंदर पानी आकर के एकत्रित हो जाए उसके साथ ये प्रश्न बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है कि जो आगोर है जिस तरीके से पानी का चैनल बना रहेगा उस जगह पे कुछ भी किस्म के ऑबस्ट्रक्शन पैदा ना हो जैसे ये गोरुंगा की नारी यहाँ से आप बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन ये बस स्टेशन के पास नारी गए कि जो गोरुंगा का आज से पचास के पूर्व ड्रिंकिंग वाटर का सबके बड़ा मेजर सोर्स था पशुओं के लिए आदमियों के लिए और हम जिस जगह पर आज रूपाली संस्थान में बना हुआ है जो ये जो ऊंचा इलाका आया हुआ है ये दरअसल इसका आगोर करते हैं कि जहाँ से पानी जाता था ये इसके पास की जो जगह है उसमें से पानी जाता था ये आगोर कहलाता है जो कैचमेंट एरिया है वो आगोर कहलाता है तो केवल जहाँ पानी एकत्रित होता है वही प्रश्न नहीं होता है बल्कि उसके अंदर पानी के सोर्सेस किस तरह से और उस पर किसी किसी के ऑबस्ट्रक्शन ना हों आगौर के अंदर जैसे हाइजीन के के के फॉर्म अंदर अंदर तो आगोर के कोई गंदा नहीं कर सकता और इसको बहुत है कोई भी आगोर के बैठ गया है तो उसको गवाई रूप से बहुत जबरदस्त सजा और वो पानी वहां पे एकत्रित होता अब जमीन के इस प्रकार के प्रयोग के अंदर रेवेन्यू लॉ इफेक्ट आज की तारीख में मैं तय बनानी है मैं इसके लिए साधन बदल गया लेकिन वो परिस्थितियां बदल गई और उन परिस्थितियों बदल जाने के कारण दूसरी किस्म की स्थिति सही बात है कि इस तरह का काम मुख्य रूप से फिलमग्राफी के आधार के ऊपर पुण्य की दृष्टि से इस इसका पुण्य का कंसेप्ट बदल गया है आज धर्मशाला बनाने को आदमी तैयार है स्कूल बनाने है, के तैयार है स्कूल के अंदर एक कमरा बना करके अगर एक हजार एक रुपए के अंदर इस स्कूल का कमरा बनाया तो जो फिलंथ्राफी का जो शिफ्ट हुआ वो शिफ्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है लेकिन हम सामाजिक रूप से समझी दृष्टि से है कि सामाजिक रूप से हम को भी एक के के लाग करके इस इसमथ्रफी को कायम रख सकते हैं और इस फिलमथ्रफी का मतलब मात्र फिलमथ्राफी भी नहीं है कॉग्निजेंस भी है कि वहां की नीड कौन सी है और उस नीड को कौन कैसे मीट कर सकता है उस तरह की बात राजस्थान के अंदर स्कूल बिल्डिंग्स जितनी भी गांव के इलाके में बनी हुई है बीस बीस साल से जिसको गवर्नमेंट नहीं कर सकती उसका हॉस्पिटल ऐसे बने हुए हैं वह कितने हॉस्पिटल जाते हैं जिसको लोगों ने बना करके रखे लेकिन उसका नहीं होता क्योंकि एक उसके रिपेयर का बजट पीडब्ल्यूडी को नहीं मिलता तो मैं ये नहीं कहता समाप्त हो गया लेकिन ये जो तो कॉन्फिडेंस है जो सोशल रियलिटीज़ का परिणाम है और जो मनुष्य को स्टेट के गिरफ्त से बचा वीट डिज इज कोई ये काम है ऐसा कि जिस काम के अंदर सरकार नहीं वो क्यों अमीर है क्यों नहीं अमीर है मैं इस प्रश्न के ऊपर नहीं जाता कि उसके पास अमीर होने के लिए उसने क्या क्या करके कर, कर कर और पैसा कमाने वाला व्यक्ति नहीं था एग्रीकल्चर के जरिए कमाया गया और निंबाजी जैसा आदमी ही इस तरह के काम को करेगा किसी भी जगह से तो जो इस काम को कर पाएगा वो उसी किस्म का आदमी करता है हम उस आदमी के कॉन्फिडेंस के लेवल पर कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते लेकिन ये बात सही है कि उस किस्म की जो सामाजिक प्रक्रिया थी वो सामाजिक प्रक्रिया अनेक प्रकार की परिस्थितियों के अंदर हमारी बीच में से हट गई वो जो इनिशिएटिव था कि जो अपने यहाँ की समस्याओं को निपटने के लिए आपको तैयार करता था उस किस्म की परिस्थितियाँ हमारे बीच में से हटती चली में क्या कह रहा था उकिन? वो अब क्या कथा यह है एक राजपूत परिवार अब का ये भी एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण समझने की बात है तो आज की तारीख के तरफ में कहा वर्ष गताब्दी के कालो को देखे तो दो तरह के काल और दो तरह के कारण एक तो टिटी पढ़ने दो साल का काल हुआ तो आपके लिए बर्दाश्त कर लेकिन चर्चा पांच पांच साल के काल जो एक साल पड़े तो वो पांचवास्ट हो गया और सिवेरेस्ट काल वही हुए उसके साथ पिछले और जुड़े हुए थे बड़बड़ी का जो काल था वो पिछे तरह का काल था उन्नीस सौ पिछह दस के अंदर ये काल पड़ा और ये दो साल का इस काल के साथ के अंदर बीमारी और इसको में तो बड़ बड़ी बड़बड़ी प्रकार मतलब कहते हैं वो बहुत शिविर लागत है उसके अंदर गांव के अंदर लोग बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मरे और जिनको मतलब जलाया नहीं जा सका ऐसा कुछ भी नहीं हो सका जैसे सब तो गाँव के घर में जाते कि वहाँ पे कोई किसी को जलाने ले जाना मुसलमान हो तो गाड़ने ले जाना ये पॉसिबल नहीं था परिवार के लोगों के लिए सब कुछ से बचने की कोशिश सिर्फ एक वहां पर रेशमा रेशमा करके एक बार था उस अकेले आदमी ने वहां पे करीब करीब 300-400 तो आदमियों को गाड़ा और जलाया और जिस आदमी को गाड़ के आता जला जाता आदमी औरत को उसके चांदी के या उसके शरीर के पे जो कुछ भी चीज होती थी उसकी हरे की पोटलियां पोटलिया बनाकर करके अपने पास रख ली। जब बड़बड़ी का काम खत्म हुआ, जब आ रहे कि घर घर में जाके वो की तेरी ये ये ये ये अब सिंधी किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं जिस आदमी ने इस किस्म की चीज़ अब वो वहां पे लीजेंड है उस गांव के मानो एक बार के अंदर एक कथा थी कि भी प्रात परिवार बड़बड़ी के काल के अंदर अपने गाँव छोड़ कर के निकला अपनी पत्नी के साथ चलते चलते चलते चलते एक इलाके के तो पहुंच के भी मेरा फिर का पेट अपनी बढ़ाई मुश्किल है मैं इस औरत को कहां साथ लिए घूमूंगा तो रात को जब सोया तब तो उसने उस औरत को वहीं छोड़ के सुबह उठ करके चल दिया औरत सो रही थी सवेरी औरत उठी तो तो उसने गया होगा तो कि गया वो के मुश्किल है तो के आस पास जाकर कुआ जैसा था तो, तो, तो, तो वहां तो <coughs> तो तो पर उसने देखा प्राण वो जुई कु वो मानू मेघवार था वो मानू पहुंचा। मानो मेघवार को पूछा तो नहीं छोड़ तो के चला गया तो किस दाम की उसको कहा अरे तो क्यों अब मानू भेघवाल इस बात को जानता था मैं मेघवाल ये राजपूत है तो मेरे घर भी इसका रह स नहीं होगा तो उसने कहा पिताजी मेरे को जान पहचान के तू जो पैदा होती जब मुझे गोद में दिया था और तू ये क्या कर रही है तू चल और उसको अपने ढाँगी पर लिया डाणी के ऊपर ला करके उसे बड़ी बड़ी काम में उस खत्म हुआ और वो आदमी वापस लौटा लौटा वो जिस जगह अपनी पत्नी को छोड़ के गया था उसी जगह तो सोच रहा था जितने जाना हुआ तो उसने उसे कहा कि भाई तू कौन है क्या नहीं है तो जो भी बात की जब पता लगा उसको सरकार तो तो के चलो मेरे घर के अंदर चलो वहाँ पे उसको लाया ला उसने कहा तु, मैं तुम्हारे घर कैसे मैं खाऊंगा पीऊँगा क्या करूँगा नहीं करूंगा क्योंकि हमारी सरकार का घर भी है वहाँ था आया तो उसको उसी औरत के घर पर ला करके खड़ा किया वहाँ उसने घर को देखा उसके अंदर जो चित्रा किए हुए थे जो चीज़ें देखी हुई उसको देखे उसको मन मन के अंदर आया आई है तो मेरी पत्नी जो वो सब ठीक इसी तरह का काम करती थी तो फाइनली दोनों लोग मिलते हैं 10 बारह दिन वहाँ रहते हैं उसके बाद जब जाते हैं तब मानो वे एक बार उनको पूरा दहेज देता है ऊँट देता है साथ में वो सामान देता है करता तो आज भी जाने को तैयार औरत ने कहा कि मेरी एक शर्त में ये घर छोड़ दी नहीं तो नहीं छोड़ दी जाती उसके बेटों से उसने कहा कि जब को भी मानो में एक बार समाज आए इसके सौ वर्ष पूरे हो जाए तो मेरे समाचार तुम तो उसको तो खबर देना कि ये मर गया तो जाए कहा जरूर कहेंगे ये कहकर उसको विश्वास दिलाकर और उसके साल दो साल बाद मानू एक बार मर गया तो बड़ा बेटा ये समाचार लेकर के और उस रात को उसकी औरत ने देखा दूर से तो उसका सफेद साफा और ये देख करके समझ गई कि मानूम से मार गया तो वो अपने घर के झुम्फे से बाहर निकल के बैठ के बिल्कुल चौक के अंदर उसने पल्ला देना शुरू शुरू किया किया रोना शुँँगी। तो घर के सब के तो <laughs> तो तो सब लोग दौड़ आए भाई कौन रोनी की क्या बात है रो नी? रो नी के क्या तब उस औरत ने यह दुआ कर तो जातन रोवा जेट दी गुण के रोवा केमा गुण रोवा गुण रोवा दी आ हां जातन रोवा अपने जेट को बोल जातन रोवा जेट दी गुण रोवा दी ला करे सा के देवरोटा ने दयोडो जो एक मेड़वाड़ जो है जन उं टर्म में जेट ने की जातन रोवा जेट दी गुण रोवा केमा ए महेणा थमण हार नो आ कि कि जितने जितने मैं हूं, मैं मैं जीवित जो मैंने कर आप थोड़ी <पदर> है। <laughs> तो <ना> था। <laughs> कि तुम मेरे पति के के मुझको मुझको जगह पे छोड़ अंदर के के जा सकते थे उस वक्त जिसने पाला उसको नहीं दी ये कहानी लेकिन यू विल सी दैट हाउ थिंग गेट्स मैंने दूसरी जगह से और ये कथा मुझको सैकड़ों सुनने को मिली तो टाइप ऑफ वैल्यू सिस्टम यानी मूल्यों की दृष्टि से जिस किस्म की चीजों चलती रहती है, एक हो रहा है जो तो बहुत सरकेथ, सरकेथ याद है कि ओ कांजी जी थी बात याद है कि एक चारण परिवार था जो के के साल अंदर निकला के बाद के अंदर अच्छा जमाना आया तो वापस अपने गांव के अंदर आया तो खेती के कोई साधन नहीं था क्या करें वापस काल के बाद आ गए जमाना भी है लेकिन बीच का जानवर कोई भी नहीं खेती करे कैसे तो उसने आ, क्या किया कि कहा कि तू तो हल में जुझा और मैं हल चलाऊ तो औरत तो हल आदमी ने हल चलाया तो एक सामने की के ऊपर का घर था आ? उसने देखा औरत तो और हल तो चला और आ, वो रही है आदमी मतलब अरे तू ये क्या कर रहा तो, है औरत से क्या है इस तरह से भी कोई खेती होगी तो मतलब आप क्या कोई साधन नहीं है ये भी नहीं करेंगे तो हम खाएंगे पियेंगे क्या तो का तेरे ऐसी बात लगती है तो तू तो उसने ठीक है तो उसने ढाई हराई का ली क्या हराई ढाई हराई।, हराई उसने खेची खेच के बाद कहा कि भी मेरे एक फाटा है उस फाटे को तुम ले और उससे बात खेत करो ठीक है तो उसने लाके दिया उन्होंने खेत खेत खड़ पूरा जब तैयार हड़ाई जो डेढ़ हल ढाई जो उसने चलाई थी उसके अंदर तो कोई पौधे से उगे और बाकी खेत लहरा एक बहुत जबरदस्त अच्छा हो गया बहुत नाराज होते ये लड़ाई ये चला दी जिसके अंदर तो कुछ वही नहीं, तो नहीं। आ रही आ रही, अपने तो का धान हो रहा था इससे खुदवाया ये फिर टूटी करके फलिया तो बहुत नाराज उतारा क्या फोलिया जंगली फलिया इसके अंदर लग गई खराब हुई की है लेकिन उसको इकट्ठा करके घर पे ले गया तो उसकी पत्नी ने उसको फलिया करके तो जान करने के, तो बहुत नाराज बड़ी गलती करी कि कि भाई मोती से कर ढाई पूरा इसके तो बांबी जो काम काम करता है वो ये कहता है कि मैं देखो ये कहता मैं तुम्हारा रहा हूं लेकिन मेरा जस तुमने कैसे मेरी तारीफ के के अंदर अंदर तुम तुम तुम कुछ नहीं तो नहीं नहीं कर सकते सकते हो कविता लेकिन मेरा जस जस तब उसने नहीं और उसने और उसकी हाँ, बुरे क्या की? कि कि कि क्या तू कैसा आदमी था मैंने तुझसे तेरे काम किए हुए कि अंदर मोती नहीं पच सकते थे सो मैंने तुझसे इस किस्म की तीन चार कथाएं मुझे याद नहीं वो तो था। था। हाँ? के के तो और है वो नोटबुक होती थी उसके जरिए कह सकता था क्षेत्र के उचाले के अंदर लोग निकलते है कार के दौरान के अंदर एक किसी गाँव के अंदर पहुँचते चार सौ तो पांच सौ आदमी निकले हुए होते हैं बाकी होता है उसके पास धान होता है काफी धान होता है करता तो वो कहता है कि तुम मत जाओ या जाओ ठहर और मैं मैं तुमको तुमको एक-एक एक एक एक-एक एक-एक लोई मेजर धोबा नहीं ना मतलब आदमी आदमी दे के लिए रोज इतना-इतना से धान और तुम कारोबार से ही निकाल तो सब लोग ठहर गए रोज वो एक एक एक एक उनको दे देता साल पर उनका गया। उसका भी मतलब कथा अब रियलिटी यथार्थ के अंदर उस से आदमी का पेट नहीं भर सकता था लेकिन ये वापस चीजें मतलब इसके जरिए से लेकिन ये फिगर है ये बात भी सही है यानी ये मात्र कथा-रिकथा के दूसरा उसके अंदर जुड़ते चले गए लेकिन वो स्थिति उसके साथ है। लेकिन ये भी हमको देखने की के क्षेत्र अंदर मुख्य रूप से मदद करने के बारे के अंदर जिन और जिनको रिमेम्बर जाति के वर्ग के लोग और जिसको बड़े लोग भी कहते हैं छोटे लोग भी कहते हैं और उनको गाया बजाया भी जाता है उनकी कथाओं को भी निरंतर रूप से कहा जाता है तो वैल्यूज के के के के अब जैसे रूप अंदर बहुत बहुत सारी चीजें स्पष्ट कि आप आप किस सामाजिक रिश्तों तहत से कहा जाएंगे कहा से कहा जाएंगे नहीं जाएंगे ये आपको मदद है कैसे मिलेगी मिलेगी उसकी किसम की चीजें वाली बात कह कहकर मैं तो आप मुझसे कुछ पूछो तो मुझसे तो शायद चीजें ध्यान में रहे हैं तो, वो का का जो बताया था है कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और ये अंतरराष्ट्रीय समस्या थी ये खाली दुनिया की समस्या नहीं थी इसका जो पहला घर है जहां से का होता टिड्डी वो तैयार वो होकर के के हवा साथ उड़ता उड़ता उड़ता तो वो जो सुडान मतलब केंद्र इसका वो था और वहां से फिर के ये सब तरफ से आकर के नुकसान करता था लेकिन इसके अंदर इंटरनेशनल कंट्रोल पिछले तीस चालीस साल साल आ, बहुत जबरदस्त कंट्रोल अब पैदा होती है तो रूप से उसको वहीं पे लोकस्त। लोकस्त। लोकस्त। आप बताओ आपके पास कोई ऐसी भी कथा आती है जिसमें ये जो नाड़ी तलाब होते थे पहले के लोग उसमें राजपूत ब्राह्मण या बनियों ने मिलकर तलाब को खोदा या यही लोग खोते थे जो आज की तारीख में फैमिली में काम करते तो ऐसा है तो के काम को ऐसा नहीं कर सकता। आ, मकान बनाने का काम है तो पत्थर नहीं, करते थे क्या ये लोग भी नहीं, नहीं कहने का मतलब है कि इन लोगों ने भी मेहनत किया या ये लोग हम ये भी कह सकते नारी तलाको ये डर के कारण होते थे क्योंकि बड़े बड़े राजा राजपुतों के कंट्रोल में थे इन नहीं पड़ते थे भी छुटभिया के बारे में कोई फर्क नहीं होता था जिस परिवार तो तो के अंदर राजपूत परिवार के अंदर प्राइम जैन है अर्थात यहाँ पे पाठवी हकदार है बाप के बाद पूरी संपत्ति का हकदार है जयपुर का भी जो तो चल रहा था जो बवानी सिंह जी के अंदर ये वो के है कुछ उसके अंदर वो होता है राजपूतों के अंदर हकदार की घर कौन से हैं जिनके पास सिर्फ जागीर है या जो राज में है सिर्फ पाठवी वहां पर है जहां पे पाठवी है वहां पे राजपूतों की क्या स्थिति है छुटबाई जो है वो तो की भी भी नहीं बैठ सकता। भी नहीं बैठ बैठ सकता, राजपूत तो राज राज के अंदर जो घर बंट भाई बंट जो है कि जिसके अंदर सब भाई थे वो हक हाँ होते हैं अपने भी वो उधर लो आपके की नहीं, नहीं मैं मैं मतलब ये ही कह रही थी कि कि उस समय भी भी नाड़ी नाड़ी तालाब तालाब थे वो भी ये बात था था का पूरा काम नहीं तो एक एक दूसरी बात है खोदना खोदना अलग किस्म और उनके आज भी आप अगर वो अगर यहाँ पे कहीं बैठे हुए हो आसपास और आप उनके औजार देखें जिस चीजों से वो होते थे वो औजार भी भिन्न होते बहुत स्पेशल बहुत ही स्पेशल किस्म की चीजें और ये जॉब था हर एक नहीं कर सकता था बस की बात नहीं हर एक काम की चीज नहीं थी जिसमें आपको गरीब परिवार का